जिज्ञासा कोई साधक आत्मानुसंधान के प्रयास में साधना काल में देखता है कि आश्रम की सेवा व्यवहार करने के कारण राग द्वेष उसकी साधना में प्रतिबंधक बनते हैं अभ्यास के द्वारा कुछ समय तक साक्षी भाव का बोध तो होता है लेकिन यह सदा नहीं बना रहता है राग और द्वेष आ ही जाते हैं सदा के लिए आत्मस्वरूप स्वभाव में जागृति कैसे हो समाधान सेवा करने वालों को दो बातें विशेषकर ध्यान में रखनी चाहिए पहली बात तो यह कि साधक को अपना लक्ष्य भूलना नहीं चाहिए दूसरी अपने मुमुक्षा को कमजोर नहीं होने देना चाहिए व्यक्ति सेवा में लगता तो शुद्ध भाव से ही है परंतु सेवा के साथ साथ एक ऐसा वातावरण बनता है जिसमें साधक को रस आने लगता है यही आसंग दोष है इससे बचना चाहिए इसके लिए सावधानी आवश्यक है आपकी सेवा प्रत्येक क्षण ईश्वर में समर्पित होनी चाहिए शुरू में ही साक्षी भाव नहीं आएगा बहुत काल लगेगा इसलिए जो भी हमारी सेवा है उसका संबंध ईश्वर तत्व से अवश्य रखना चाहिए यदि साधक को सेवा में कहीं रस या विपरीत अनुभव हो रहा हो तो उसे प्रतिदिन 24 घंटे की अपनी क्रिया का अनुसंधान करके ईश्वर के चरणों में समर्पित करना चाहिए दूसरी बात ध्यान देना चाहिए कि आज बाज़ार में जाते हैं और अपने काम की वस्तु को लेकर चले आते हैं वहाँ क्या क्या वस्तुएँ बिकती है इस झगड़े में आप कभी नहीं पड़ते, क्योंकि बाजार में यही चीज़ें बिकने आए ये न आए इसका निराकरण आप नहीं कर सकते वहाँ आपको उदासीनता धारण करनी ही पड़ती है कौन क्या किस दृष्टि से करता है हम कैसे समझें हम सर्वज्ञ तो नहीं हैं जगत का व्यवहार बहुत कठिन है इसलिए साधक को उतने ही व्यवहार का ध्यान रखना चाहिए जितने में उसका काम चल सके आजकल तो भक्त लोग ही महात्माओं को सिद्ध घोषित कर देते हैं जैसे वोट देकर सरकार बनाते हैं वैसे ही महात्माओं को भी भगवान या सिद्ध घोषित कर देते हैं और स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो असिद्ध भी घोषित कर देते हैं कभी कभी गिरा भी देते हैं साधक को इनसे सर्टिफिकेट लेने का भी प्रयास नहीं करना चाहिए इनके सर्टिफिकेट से तुम कभी सिद्ध नहीं होने वाले हो इसलिए इनके संबंध में मन में जो आसंग बनता है उसके साधक को सावधान रहना चाहिए इस प्रकार यह व्यावहारिक सावधानी रखकर आश्रम की सेवा के साथ साथ साधना करते हुए धीरे धीरे साक्षी भाव में प्रतिष्ठित होने का बल आ जाता है जिज्ञासा साधक को भ्रमण किस प्रकार करना चाहिए समाधान साधक को कुछ नियम लेकर भ्रमण करना चाहिए पहला उसको किसी प्रकार का पैसे आदि का परिग्रह नहीं रखना चाहिए यात्रा के मध्य पैसे मिलने पर भी नहीं लेने चाहिए दूसरा परमेश्वर के आश्रित रहना चाहिए तीसरा किसी से व्यर्थ बातें नहीं करनी चाहिए चौथा किसी से संबंध नहीं बनाना चाहिए समय पर भिक्षा ले ले इतना मात्र संबंध रखे पांचवा किसी स्थान में जाकर वहां से विशेष सुविधा की इच्छा न करे समय पड़ने पर पेड़ के नीचे ही रात बिता दे छठवां सतत अपने स्वरूप के अनुसंधान में लगा रहे इन नियमों के पालन के लिए साधक में आंतरिक ताकत होनी चाहिए परिभ्रमण के विषय में बहुत पहले एक महात्मा ने हमें बताया था तीर्थ भ्रमण करना हो तो पहला पैसा नहीं रखना दूसरा किसी संबंधी से पत्र या फोन का व्यवहार नहीं करना तीसरा किसी परिचित के यहाँ जाना नहीं चौथा ट्रेन आदि में बिना टिकट नहीं चलना उनकी बातों को मानकर हमने काफ़ी परिभ्रमण किया हमें यह अनुभव हुआ कि महात्मा की बताई बातें पालन करने में भले ही कठिनाई हो पर उनका पालन करने से हमें बहुत बड़ा आधार मिला हमने अनुभव किया कि इस प्रकार के भ्रमण से साधक के जीवन ईश्वर निर्भरता बहुत बढ़ जाती है उसके भीतर का भय निकल ही जाता है वह कहाँ भी यात्रा में कहीं भी यात्रा में जब चाहे चल देता है उसके मन में विकल्प नहीं होता कि कैसे जाएँ क्या होगा